पंडित आपकी साथी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी है खुशियों की खान बेटी है तो दुनिया है बेटी नहीं तो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे की आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और उनके द्वारा बातें करते हैं और उनकी कुछ ख़ास विशेषताओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आज के इस विशेषों में हम लोग बात करेंगे अमिर चंद जी से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विशेष बड़े भाई हैं और साथ ही साथ सोशल विंग जो बना हुआ है ब्रह्म कुमारी इसका उसके चेयरपर्सन है खुशी होती है जब भी वो बातें करते हैं कई बार उनके लेक्चर सुनने को मिलता है कई बार उनके अनुभव को सुनने को मिलता है तो एक बड़ा ही आनंद मिलता है तो मैं चाहूँगा कि उस आनंद को आप भी अनुभव करें आज उनकी वाणी के द्वारा तो आप सभी की तरफ से गाता अमित चंद जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू जी बहुत बहुत स्वागत है भाई जी आपका और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उनको आप थोड़ा सा अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन जरूर बताएंगे मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से 1958 से जब मेरी उन्नीस वर्ष की आयु थी और मैं हरियाणा करनाल में वहाँ पर था और तब मुझे हमारी जो बहुत सीनियर दादी राजयोगिनी दादी मनोहर जी तब वो वहाँ पर सेवा स्थान उन्होंने खोला था करनाल में तब मैं इस विद्यालय के समंदर संपर्क में आया था जी। मैं उस वक्त कुछ लौकिक जॉब करता था कुछ हमारे परिवार की कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिसके कारण मुझे कॉलेज छोड़ के जॉब करनी पड़ी थी तो जो मेरा लक्ष्य था वो क्योंकि लौकिक का वो पूरा नहीं हो सका तो मन नहीं। नहीं। थोड़ा सा अशांत कहो या खुशी नहीं थी अच्छा। जब मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर देवियाँ आई हैं और बहुत अच्छा वो प्रवचन करती हैं सत्संग करती हैं तो मुझे अपने साथ ले करके एक भाई मुझे लाया था नहीं, नहीं। तो मैं फर्स्ट डे पर ही जब मैं इस विद्यालय में आया तब वो प्रवचन का कार्यक्रम था जी, जी जी जैसे मैंने बहनों को देखा दादी मुरु इंदिरा जी को या उनके साथ एक और दादी रहती थी हुँ, हुँ. तो फर्स्ट डे ही मेरा इम्प्रेशन था कि जिस स्थान को मैं ढूंढ रहा हूं जिसकी मुझे तलाश है वो मुझे यहाँ प्राप्ति हो सकती है तो इसलिए बस कुछ एक दिनों की बात ही है मैं समझता हूँ कि जब योग ज्ञान है और चीज़ें हैं उसमें दृढ़ता आ गई निश्चय में और उसके बाद मैं जल्दी ही पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए माउंट आबू आया 1959 की बात है तो जब बाबा जी को देखा ब्रह्मा बाबा को महादेश्वरी जी को देखा तो एकदम ऐसे लगा जैसे ये तो हम पहले एक दूसरे को मिले हुए हैं और जानते हैं जैसे हम कहते हैं कल पहले की स्मृतियाँ वो सब आने लगी नाँगा। नाँगा। और बस उसी वक्त ये संकल्प किया क्या क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का कार्य है सतयुग सृष्टि के निर्माण का कार्य है और स्वयं परमपिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा कार्य कर रहे हैं तो अब अब मुझे और सोचना ही क्या है और करना ही क्या है नहीं, नहीं। तो अब हमने कहा कि हम नहीं चाहते कि कुछ और कार्य करें हम ईश्वरी सेवा में ही लगना चाहते हैं तब बाबा ने हमें राय दी ब्रह्मा बाबा ने कि नहीं क्योंकि आपके ऊपर कुछ लौकिक जिम्मेवारियाँ हैं अच्छा अच्छा और पिताशी पिताजी हमारे लौकिक देहांत हो गया था तो इसलिए अभी आपको अपनी लौकिक जॉब भी करनी है और लौकिक अपने भाई बहनों को भी पालना देनी है तो मगर आप ऐसे ही समझ के चलो जैसे एक ट्रस्टी होते हैं निमित्त मात्र लौकिक जॉब करते थे और सुबह शाम हम सेवा केंद्र पर ही सेवाएँ देते थे तो इसलिए तब से लेकर के फिर हम सेवाओं से जुड़ते चले गए और जब 25 साल की मेरी लौकिक जॉब हो गई 1982 में तब एक दिन दादी प्रकाशमनी जो हमारी चीफ थी उस समय पर तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि मैंने सुना है कि गवर्नमेंट का कोई लेटर आ गया है जिसके तहत 25 साल की जॉब के बाद पेंशन मिल जाती है <laughs> तो दिनों में आया ही था वो अच्छा, तो, अच्छा। कि तो 30 ईयर्स सर्विस के बाद पेंशन ले सकते थे हा, हा, हा, हा। मगर वो एक उन्होंने कोई लोगों के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए ऐसा एक सर्कुलर भेजा था अच्छा, अच्छा। तो दादी जी ने मुझे कहा कि यू गो फॉर प्रीमे रिटायरमेंट तो मैंने पहली दिसंबर 82 को हाँ हा। रिटायर हो गया 25 साल की जॉब करने के बाद हाँ। और तब से लेकर के फिर मैं सारा टाइम ईश्वरी सेवा में पूर्ण रूप से देने लगा और तब से लेकर के हम ईश्वरी सेवाएं करते रहते हैं विभिन्न तो कार्यक्रम हुए मेले हुए पद यात्रा हुई कॉन्फ्रेंसिस हुई सम्मेलन हुए और तब से लेकर के सेवाओं के कार्य को हमें तो मात्र बनकर के आगे बढ़ाते हैं पढ़ा रहे हैं जी जी जी भाई जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा जैसे कि हम लोग सोशल विंग की बात करते हैं जिसके आप चेयरपर्सन भी हैं और ये विंग की शुरुआत कैसे हुआ और फिर किस तरह की सेवाओं की शुरुआती जो दौर है उसके बारे में बताइए नाइनटीन में इस विद्यालय की तरफ से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसे हम युवा पद यात्रा कहते हैं अच्छा बड़ी लंबी डिस्कशन के बाद हमारी एग्जेक्टिव मीटिंग में या हमारे सीनियर्स की मीटिंग में या माउंट आबू में <laughs> ये डिसीजन लिया गया। कुछ लोग नहीं समझते थे कि हमारी छोटी छोटी बहनें सड़कों पर पैदल चलेंगी उसके ऊपर ट्रक की बसेज की डस्ट पड़ेगी और पाँव में छाले पड़ जाएंगे और पैदल कहाँ किसने कहा कि पैदल चलना चाहिए हम्म हम्म मगर उसकी उसको भविष्य को देखते हुए कि उससे कितनी सेवा होगी तो ये डिसीज़न फाइनल लिया गया कि नहीं हम सारे भारत देश में भिन्न भिन्न जगहों पर ये पद यात्रा निकालेंगे और दिल्ली में इसका फाइनल प्रोग्राम एटी अक्टूबर नवंबर में फिक्स किया गया नहीं। नहीं। नहीं। तो जब ये पद यात्राएँ शुरू हुई तो तब उस समय पर हमारे बड़े भाई जगदीश भाई जी थे उनको ये विचार आया कि क्यों ना हम अभी हमारी विद्यालय की संख्या बढ़ती जा रही है और उसमें विभिन्न वर्गों के अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो हम हर एक वर्ग की सेवा के लिए विंग्स बनाएं प्रभाग बनाए ताकि वो एक्सपर्ट होंगे जैसे इंजीनियर्स हैं अगर उसमें भाग लेंगे तो इंजीनियर्स जानेंगे कि इंजीनियर्स की कैसे सेवा की जाती है मेडिकल लोग जुड़ेंगे वो लोग मेडिकल के लोगों की सेवा करने में मोर एक्सपर्टाइज उनके पास होगी ऐसे ही उसमें एक विंग ये सोशल विंग की बात भी निकली ये इसलिए बात निकली कि आज सारे देश और विदेश में बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं काम करती हैं जिसमें रोटरी इंटरनेशनल है इंटरनेशनल और भी काफ़ी संस्थाएं सैकड़ों हजारों की संख्या जो लोग व्यक्तिगत रोह पर भी करते हैं स्थानीय तौर तो पर भी करते हैं इसलिए इस प्रभाग के बनाने की बात निकली कि वो लोग बड़ी अच्छी सेवा करते हैं अपने लेवल पर उनके अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं फंड रेज करते हैं लोगों की मदद करते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम करते हैं मगर हमारा ये विचार था कि वो जितनी भी सेवा करते हैं वो सारा फिजिकल फॉर्म में है जैसे हाँ। मगर जो वास्तविक कारण अंदर चीज है जो हम लोग हमें पता है इस विद्यालय की मुख्य मान्यता है कि जो सारा परिवर्तन हुआ है चाहे वो हेल्थ वो में प्रॉब्लम्स हैं चाहे वो संबंधों में प्रॉब्लम्स हैं चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें कुछ हमारे कार्मिक अकाउंट्स की बातें हैं <laughs> कुछ स्वभाव संस्कार की बातें हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो तनाव पैदा करती हैं <laughs> परिवार में कठिनाइयाँ पैदा करती हैं तो ये भी तो सोशल सर्विस है ना ये भी तो समाज की सेवा है न <laughs> जैसे हम धन की सेवा करते हैं या एजुकेशन में सेवा करते हैं ऐसे अगर किसी की मनोस्थिति को बदल देंगे हम जो हमारी आध्यात्मिक नॉलेज या स्परिचुअलिटी है उसको बेस बना करके तो ये भी तो आवश्यक है ना तो क्यों ना हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स को कम से कम जो मुख्य उनके लोग हैं उन लोगों को इस बात पर उनसे बात करें और उनको विश्वास दिलवाएं कन्विंस करें कि ये पहलू भी बहुत ज़रूरी है के लोगों के जीवन में स्वभाव संस्कार का परिवर्तन करना उनमें दिव्य गुणों की धारणा करवाना तो ये बात जब हम लोगों ने वो बात आई तो अब ये सोशल विंग का निर्माण हुआ और इसके तहत फिर हम लोगों ने बहुत से काम किए कंपेन्स में निकाले और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किए मोटाबू में हर साल एक या दो प्रोग्राम हम उसके लिए यहाँ करते रहते हैं हमारे हेडकुआटर्स में डिफरेंट प्लेसिस पर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाते हैं और फिर हम उनके सामने सेमिनार या वो करते हैं एक पहलू समझो कि ये है तो ये उसकी अवश्यता समझा गया आप लोगों को बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि एक तो सामाजिक सेवा में जैसे लोग करते हैं कि भाई किसी का कैटरे ऑपरेशन करना है या फिजिकल जो भी आपने बताया किसी का व्हील देना है ये सारी चीज़ें होती रहती है लेकिन इसमें एक नया अध्याय आपने ब्रह्माकुमारी संस्थान के माध्यम से ये जोड़ा गया कि व्यक्ति के अंदर अगर स्वभाव संस्कार में बदलाव आ जाता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है हर व्यक्ति व्यक्ति को इंसान की तरह देखकर इंसानियत को अपने साथ रखते हुए कार्य करे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है तो इस लक्ष्य को लेकर आपने सोशल विंग को शुरू किया और उसके माध्यम से माउंट आबू में हर साल दो बार कॉन्फ्रेंस होता है और अलग अलग जगह पर अलग अलग रैलीस निकाल के कैंपेंस भी करते हैं बहुत सारी सेवाएँ करते हैं तो मैं चाहूँगा भाई जी आप जैसे कि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें होगी लेकिन बाद में जब आपने रफ्तार पकड़ा सोशल विंग जब अपना काम शुरू किया लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा इसमें इन लोगों के साथ मिलना जुलना हुआ तो एक ऐसे दो तीन जो बड़े प्रोग्राम हुए हैं उसके बारे में बताइए हमारे जो बहुत बड़े प्रोग्राम हुए हैं वो हमारे यहाँ जो शांतिवन कैंपस है उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है क्योंकि तो जो हर साल हमें प्रोग्राम मिलता है वो ज्ञान स्टोर में मिलता है उसमें चार सौ की कैपेसिटी हम ठहरा सकते हैं क्योंकि अकोमोडेशन की कठिनाई है तो वहाँ पर तो हम इतने लोगों को जो उनके बहुत सीनियर्स होते हैं उनको ही हम बुलाते हैं मगर कभी कभी हम दो साल में या कभी कभी कोई बड़ा प्रोग्राम करने का मौका मिलता है तो हम लोगों ने यहाँ वन में तीन चार बार हमारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं जिसमें कि मोर देन फाइव थाउजेंट से जो सोशल के लोग जो सोशल समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको ही हम बुलाते हैं सिर्फ तो वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे कैंपस में किसी से आप पूछ लीजिए कि जब सोशल विंग का प्रोग्राम होता है वो बाक़ियों से यूनिक रहता है <laughs> इसलिए क्योंकि उसमें मेच्योर्ड पर्सनस आते हैं जी जी बाकी में कई दफ़ा बच्चे आ जाएंगे कई जब बहनें ज़्यादा आ जाए गाँव वर्ग के लोग आ जाएंगे उनकी अपनी विशेषता है हर विंग की अपनी विशेषता इस ढंग से लोगों को बुलाते हैं मगर हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है दे आर वेरी सिंसियर पर्सन मेच्योर्ड पर्सनैलिटी पाँच हजार लोग आप देखो समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए आप आप देखिए रोटरी लाइन्स का मेंबर बनना भी जो है ना वो भी काफ़ी मेहनत का, का काम करें वो शहर से चुने हुए लोगों को लेते हैं <laughs> अच्छा दूसरा ये कि ये विंग में जब हम सेवा करते हैं तो बाकी तो जैसे इंजीनियर्सिंग की करते हैं मेडिकल की करते हैं देट इज़ गुड वीमेन की करते हैं यूथ की करते हैं मगर हमारे यहाँ सोशल ऑर्गेनाइजेश सोशल जो लोग जुड़े हुए हैं वो डॉक्टर्स भी होते हैं वो हाँ। बिजनेसमैन भी होते हैं सभी होते हैं वो एक ही वर्ग ऐसा है जिसमें के सारे <laughs> वर्ग समाये हुए हैं क्योंकि वो जो मेंबर्स हैं उनके क्लब के मेंबर्स हैं आप देखेंगे ना तो रहे वो एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं पॉलिटिशियंस भी होते हैं तो इसलिए वो सारे लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और दे आर वेरी सीनियर मेचोर्ड परसन और वो अपने आप को अंदर एक उनको सेल्फ ईगो रहता है कि हम तो जी रोटी के मेम्बर हैं लॉयस के मेम्बर हैं तो अपने आप को बड़ा वो जैसे रोटेरियन अलायस अपने आप को लिखते हैं तो उन लोगों को जब हम यहाँ पर बुलाते हैं और पाँच हजार की संख्या में इस कैंपस में आए और जितने हमारे मॉर्निंग टीली इवनिंग लेट इवनिंग तक प्रोग्राम चलते हैं उनको फुली अटेंड करें तो वो यहाँ पर जाते जाते इतना खुश होके जाते हैं एक बार हमारे दादी प्रकाश मनी जी के टाइम की बात है हम लोगों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज की जी। दादी जी तब बहुत एक्टिव थे तो जब दादी जी लास्ट में उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें दो चार अपने एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप यहाँ आए हैं दो तीन दिन आप रहे हैं अब आप लोग जा रहे हैं तो उन्होंने से वेरी सीनियस पर्सन उन्होंने आकर कहा दादी जी हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं हम लोग देश विदेश में काम करते हैं रोटरी लेंस के नाम से करते हैं मगर सच्ची समाज सेवा जो है ना वो हम आपको बताएं कि आप लोग कर रहे हैं ओ, हम लोग है। तो सच्ची बात है कि हम नेम फेम के लिए भी कई काम करते हैं कई चीज़ करते हैं <laughs> जी जी मगर यहाँ पर आकर के हमने देखा कि कितना निस्वार्थ भाव से निशुल्क लोगों से कुछ लेना देना नहीं यहाँ पर कोई डोनेशन की डिमांड नहीं यहाँ कोई डिमांड नहीं है जो लोग आ रहे हैं उनकी आप लोग सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समाज की सेवा है सच्ची सेवा है ये उन्होंने अपने कमेंट्स दिए और कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि दादी जी हम तीन दिन यहाँ पर रहे लोग तो कहते हैं कि भाई शरीर छोड़ने के बाद लोग स्वर्ग पधारा है लोग स्वर्ग की बातें करते हैं कि सिर्फ देखा तो है नहीं क्या है मगर हम लोगों ने प्रैक्टिकली यहाँ पर आ करके स्वर्ग का सीन देखा क्या यहाँ जितने भी हमारे हम कमरों में रहे हैं कोई ताला नहीं लगा होता था हमारा सामान उसके अंदर होता था यहाँ कोई ताला नहीं लगता है <laughs> और दूसरी बात यह है कि जो आपका किचन या डाइनिंग सिस्टम है ना वहाँ पर इतनी बेहद खुला दिल है कि आप व्यक्ति जो चाहिए जितना चाहिए लेता रहे और खाता पीता रहे <laughs> कोई बंदिश नहीं है कि आपने दो बार दूध पिया है दो बार चाय पिया है तो कहती है ये कोई स्वर्ग का जो सीर सुना करते हैं वो वो हमने यहाँ पर देखा है ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में दादी जी के सामने उन्होंने बोला था हाँ हाँ भाई जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी सोशल विंग क्या करता है किस तरह का कार्य कर रहा है वो पता चल ही गया होगा और इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस पाँच समाज सेवक लोगों को बुलाना और एकत्रित करके उनको सारी चीज़ें बताना और साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने स्वभाव संस्कार को बदलने की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर लेने के बाद उनके अंदर से जो भावनाएं उत्पन्न होती थी और जो खुशी वो प्रदान करते थे उनके शब्दों से जब अनुभव सुने तो ऐसा लगता है कि सचमुच यहाँ पर आने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को अपने आप को समझने लगता है और सही मायने में सत्य को समझ लेता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग एक गीत सुनाते हैं मैं चाहूँगा कि भाई जी आपका जो आध्यात्मिक जीवन बहुत समय से आप इस अनुभव कर रहे हैं और कुछ आध्यात्मिक गीत भी हमारे बने हुए हैं बड़े अच्छे अच्छे और फिल्मी गीत भी कुछ ऐसे बने हुए हैं जो आध्यात्मिक अनुभव कराती हैं हमें तो मैं चाहूँगा कि एक गीत जो आपको बहुत अच्छी लगता है जो आपको पसंद आता है वो गीत का एक लाइन ज़रूर बताइए हमें एक लाइन जो मैं बहुत अच्छी लगती है मुझे जी जी वो समय के बारे में है और वो गीत के बोल ये है करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने याद कराया है वक्त का और आइए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर भाजी से बात करेंगे कि इन फ्यूचर सोशल विंग ब्रह्मा कुमारी इसका क्या करने जा रहा है किस तरह का एम लेके आगे बढ़ने वाला है और किस तरह की नई क्रिएटिविटी अपने विंग के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी तो वो सारी बातें हम लोग थोड़ी देर में सुनते हैं गीत के बाद आप सुने हैं रिवदी पॉइंट फॉरफ एम सुनते रहो मस्कर रहो तुझे घरियाल ये देता है मनादी दी गर्दून घड़ी उम्र की इक घटा दी किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेगा करना है जो भी कर ले ये वत जा रहा है ये वत जा रहा है किसके लिए रुका है किसके लिए रुकेरा करना है जो भी कर ले ये वक्त जा रहा है ये वक्त जा रहा है किसके लिए रुका है का बुलबुला है इंसान की बिंद दम भर का ये पछाना पल भर की ये कहानी हर सांस साथ अपने पैराम ला रहा है हर सांस साथ अपने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 विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान ब्राता अमीर चंद जी हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सेवाएं करते हैं और ख़ास सोशल विंग जो है उसके चेयरपर्सन हैं तो उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं तो हमने देखा कि सोशल विंग के माध्यम से काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी सेवाएँ होती हैं और इसमें एक ख़ास बात उन्होंने बताई कि इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़ सकते हैं और जितने भी समाज क्लब्स हैं और रोटरी क्लब हैं लॉयस क्लब हैं ऐसे छोटे छोटे संत संस्थान भी हैं वो भी इसके अंतर्गत इस सेवा में आती है और यहाँ जो सोशल बिंग का प्रोग्राम्स होता है उसको तीन दिन का जो शिविर चलता है उसको अटेंड करते हैं तीन दिन का जो विशेष कॉन्फ्रेंस होता है उसको अटेंड करते हैं तो एक नया अनुभूति करके जाते हैं एक न्यू बिगनिंग ऑफ द लाइफ उनको एक नई दिशा मिल जाती है कि इस तरह से हमें समाज में आ, सेवा करना है लोगों के मनोभावों को समझना है उनको खुशी प्रदान करना है ये सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाते हैं और ये अनुभव तो हमने सुना ही तो अब फिर से एक बार बाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि वर्तमान समय को देखते हुए इन फ्यूचर किस तरह की बातें आप सोच रहे हैं क्योंकि हर बार कुछ नई नई चीजें देने की कोशिश आपकी रहती है आज के समय को देखते हुए सोशल विंग के माध्यम से आगे क्या क्या चीजें होने वाला एक तो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम वी, वी, वी, वी, वी प्रोजेक्ट कहते है अच्छा उसका मैंने ये है कि वी केयर फॉर ईच अदर ओह वी केयर फॉर ईच अदर क्या बात है <laughs> कि हम एक दूसरे को सहयोग देवे इस नाम से उस प्रोजेक्ट को हम तैयार कर रहे हैं uh -huh. उसके दो भाग हैं uh -huh. एक तो उसमें हम कुछ लेक्चर्स तैयार करवा रहे हैं uh, वीडियो के माध्यम से वैसे ऑडियो के माध्यम से uh -huh. कि उसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक सेट किए गए हैं uh -huh. कि एक व्यक्ति का जीवन खुशनुमा कैसे रह सकता है uh -huh. और वो समस्या समाधान करने के कैसे योग्य बन सकता है ये उसमें टॉपिक हम रख रहे हैं और अपने हेल्थ एंड हैप्पीनेस जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो व्यक्ति कैसे अपने जीवन में ला सकता है अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ कैसे अच्छा बना सकता है इस ढंग से कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम तैयार करके और उसमें ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम बना रहे हैं सारे अबाउट डेली मैं समझता हूँ कि दस टॉपिक्स हम तैयार करेंगे और उसमें हम लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे अपने भाई बहनों को और वो अच्छे अच्छे जगह पर जाकर के प्रवचन करके संबोधन करके वो करेंगे दूसरा इसका भाग है वो ये है कि लोगों के अंदर हमारे भाई बहनों के अंदर लोगों की अंदर जो है ए, सेवा भाव भी पैदा करें हम हम आध्यात्मिकता तो करते ही हैं जी जी पर कभी कभी किसी व्यक्ति को कई दफ़ा बहुत जरूरत होती है जैसे कोई डिसास्टर मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं जैसे कोई तूफान आ गया पानी का तूफान आ गया ये सुनामी आया था जैसे कच्छ भुज के अंदर भी वो भूकंप आया था जी जी कई ऐसी सिचुएशन पैदा होती हैं एक बार सूरत में बहुत बड़ा ये प्लेग की बीमारी का बड़ा बारीक नुकसान हुआ था लोगों को तकलीफ़ हुई थी फ्लड्स आ जाते हैं जी जी हम उधर हमारे पंजाब में भी आते हैं किसी और एरिया में भी आते हैं हुँ, हुँ, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा ग्रुप वलेंटियर ग्रुप हमारे हो हमारे तरीके का भी तैयार हो जाए एज नीड बेस्ड जहाँ ज़रूरत हो उस वो जाए वहाँ पर और अपना आने जाने का खर्चा करें वहाँ भी अगर फाइनेंशियल मदद की भी जरूरत है थोड़ा बहुत करे और बाकी वो तो मदद करेगा ही करेगा वहां जाकर के जैसे जरूरत होगी जिस फील्ड में भी जरूरत होगी ऑलराउंडर ग्रुप होगा वो अध्यात्मिकता की सेवा भी करेगा और उनकी दूसरी नीड्स भी जो है नीड्स भी पूरा, पूरा, करेगा। पूरा करेगा तो ये हम वी प्रोजेक्ट के अंदर हम दोनों दोनों चीजें एड करके उस प्रोजेक्ट को हम तैयार करा रहे हैं दूसरा एक और जो प्रोजेक्ट है कि हम लोगों का ये भावना है के हमारे ऑल इंडिया में कुछ जगह पर हमारे ब्रांचेस अच्छा काम कर रही है और वो विंग्स की सेवा भी अच्छी तरह से कर रही है मगर कुछ ऐसे प्रांत या कुछ ऐसे एरिया है जहां पर के अभी उतना एक्टिव नहीं है तो वो जो हमारा ग्रुप बनेगा वो वहां जा कर के उनके अंदर उनको मदद करेगा सेवा करेगा और फिर सेवा उनको संभाल करके आ जाएगा कि आप इनकी हमने सेवा की है कनेक्शन आपके साथ हो ताकि उस एरिया के अंदर जैसे ये इस इस भावना से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि एक बार अपने संदेश में कहा था थाने ऊपर से देखा कि कुछ जगह लाइट है और कुछ जगह भी अंधेरा है तो वो के शब्दों को कैच करके हम लोगों ने ये भावना समझी कि कुछ एरिए में अभी जितनी तीव्रता से जितनी सिंसियरिटी से सेवा होनी चाहिए वो नहीं फैल रही है तो हम ऐसा ग्रुप तैयार करने चाहते हैं कि जो ऑफर करें कि वहाँ की टीचर इंचार्ज एरिया इंचार्ज को कि हम आएंगे आपके पास अब और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे सेवा करेंगे और वापस चले जाएंगे अपने अपने क्षेत्र में <laughs> तो इस तरीके से एक हमारा का प्रोग्राम है एक नेक्स्ट हमारा ये है कि हम लोगों ने पिछले साल छह महीने पहले आठ महीने पहले कुछ कुछ एरिया में कंपेन्स ऑर्गेनाइज किए जिसमें तीन चार हैंड्स होते हैं अच्छा छोटी एक गाड़ी रखते हैं हम और उसमें हमारे जो तीन चार हैंड्स होते हैं स्पीकर क्वालिटी और वहाँ के लोकल की मदद लेकर के हम डिफरेंट वन डे एक प्लेस पर वन दूसरी जगह पर तो वहाँ की सोशल ऑर्गेनाइजेशन से मिलना उनके सहयोग से वहाँ कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना ताकि वहाँ के लोगों को हम अपने विद्यालय के साथ जोड़ सके और विद्यालय का एम एंड ऑब्जेक्ट लोगों को बता सके आठ दिन का प्रोग्राम किसी जगह दस दिन का प्रोग्राम जैसे हमारा अभी ये प्रोजेक्ट भी हमारा स्वच्छ समाज का चल रहा है तो हमने अभियान का नाम रखा था स्वच्छ समाज स्वस्थ समाज या हम रखेंगे स्वच्छ समाज स्वर्णिम समाज तो अभी हमारे पास एक प्रोपोजल आई है जस्ट वर्किंग इट आउट अभी अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम लोगों का ऐसा विचार भी, भी निकल रहा है कि हम जम्मू से लेकर के बॉम्बे तक एक कंपेन निकालें अच्छा अच्छा <laughs> अलग लग, अलग अलग अलग जगह पर हमारा वो ग्रुप चेंज भी होता रहेगा हाँ। और अलग अलग भाषा के अनुसार उस एरिया के अनुसार वो लोग जुड़ेंगे ताकि अपनी भाषा में बात कर सके और कहना सबको यही है कि हाउ टू सोसाइटी हम स्वर्णिंग भारत कैसे बनाएं श्रेष्ठ भारत कैसे बनाएं और उसमें स्पिरिचुअलिटी के आधार पर तो बताएं बताएंगे बताएंगे तो ये सारी चीजें छोटे छोटे ग्रुप उसके अंदर मतलब तो तो एक स्टेट में के बाद दूसरा स्टेट में जब आ जाएंगे तो वहाँ ग्रुप दूसरा आ जाएगा फिर और आ जाएगा मगर इस इनिशियल स्टेज पर है इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं और जम्मू से लेकर के बॉम्बे तक अभी हम लोग पच्चीस दिसंबर को उस एरिया के इंचार्ज संतोष दीदी दी हैं उन्होंने वहाँ बंबई में या पनवल में किसी जगह पर एक बहुत बड़ी 25 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा हाँ उससे पहले मैं यहाँ पर बिहार में हमारा मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर सेंटर है बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर भी उन्होंने तीन दिन के प्रोग्राम रखे हैं तो मैं मुजफ्फरपुर भी जाऊंगा उसके बाद फिर होगा जी भाई जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है इन फ्यूचर किस तरह का सोशल विंग जो है अलग अलग प्रोजेक्ट काम भी कर चुके हैं और इन फ्यूचर जो है इसे अच्छी तरह से फुल फ्लेज में चालू करने का और मुझे वो बड़ा अच्छा लगा की एक ऐसा सोशल वर्क का ग्रुप आपका स्पेशल ग्रुप होगा जो जहाँ भी नीड होगा उस अनुसार उन चीज़ों को प्रोवाइड करेगा और खुद ही अपना जो है आना जाना और फिर वहाँ रहकर उन लोगों को स्परिचुअल एम्पावरमेंट तो करेगी करेगी लेकिन साथ में वहाँ की जरूरतों को पूरा करने का जो संकल्पना आपने किया है बहुत ही अच्छा है ये प्रोजेक्ट वी फॉर ईच अदर वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से काफ़ी सेवाएं हो सकती हैं और इन फ्यूचर अभी अभी लेटेस्ट जो 25 दिसंबर को बॉम्बे में मीटिंग होगा और कश्मीर से लेकर बॉम्बे तक की जो प्रोग्राम्स आप बनाने वाले हैं अलग अलग कैंपेन का वो भी बहुत ही अच्छा है सुंदर है और मुझे बहुत अच्छा लगा और जाते जाते भाई जी मैं कहूँगा कि एक मैसेज एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को कोट करें ताकि उन्हें मोटिवेशन मिलता रहे जब भी मायूस हो जाए तो उस बात को जैसे याद कर ले तो उनको एक ताकत मिल जाए सबसे बड़ी बात है, मैं कहता तो हूँ हमेशा ये याद रखें हर कोई हम रोज सवेरे उठते हैं भक्ति में भगवान को कहते हैं तुम माता पिता हम बारकते रहे माता से पिता तुम्हें बंधु शिका कोई गॉड फादर कहता है किसी भी तरीके से लोग कहते जरूर हैं कि ईश्वर मेरा माता पिता है अपने को उसकी संतान कहते हैं मैं कहता हूँ ये जो कहते हैं ना उसको करने लग <laughs> अगर वो अगर हर कोई ये समझे कि मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब मैं ईश्वर की संतान हूँ दूसरा कौन है <laughs> क्या ये भी हम मानते हैं कि गॉड इज वन ईश्वर एक है जिसका कि ईश्वर के तो सारे हैं ना जी अगर ईश्वर के सारे बच्चे हैं तो मेरे सारे भाई बहने ये भेद ये अंदर थॉट अगर आ जाए किसी वर्किंग करने लग जाए ये थॉट कि गैर कोई है ही नहीं सब सही है। किसके साथ मैं धोखा करूं किसके साथ ठगी करूं किसके साथ मैं गलत काम करूँ किसके बारे में गलत सोचू अपनों के लिए तो हर कोई प्यार करता ही अच्छा दूसरी बात ये जैसे हमारे भाई या बहने होते हैं लौकिक परिवार में जी जी जी वो कैसे भी आदत वाला भी हो ड्रिंक करने वाला भी हो मगर मेरा भाई है भाई है है हम उसको प्यार <laughs> तो करते हैं ना सही है उसकी उस आदत को छुड़ाना चाहते हैं वो अलग बात है मगर स्नेह तो रखे ना, तो रखे ना तो रखे, अपना प्यार रखे। पन तो ना क्योंकि वी आर बिलोंग टू मन फादर यहाँ भी हमारा एक ही ईश्वर तो एक है ना अगर ये थाट रहे देश विदेश में कहीं पर भी मैं किसी कंट्रीज में भी, भी जाता हूँ कहीं पर भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ईश्वर के तो है ना उनकी भाषा अलग है उनका खाना पीना अलग है वो सारी चीज़ अलग है वो तो नेचुरल है कि जहाँ पर लोग हैं वहाँ पर चीज़ उसके अंदर होगा ही होगा मगर हैं तो अपने ना <laughs> ये अपनेपन की फीलिंग देना एक एकेडमिक एक नॉलेज एकेडमिक नॉलेज मैंने कि बुद्धि से मानते हैं कि ये ईश्वर की संतान है व्यवहारिक स्वरूप खत्म होता जा रहा सही बात जब हम ज्ञान को व्यवहारिक स्वरूप देंगे तब शक्ति धारण होगी बहुत बढ़िया भाई जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि सबका मालिक एक ईश्वर एक है तो मैं उसकी संतान हूँ बस ये चीज़ कहने तक ना रहें ये वर्कआउट रहें एक्टिव रहें हमेशा आपके साथ रहें तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा और आप सभी दुर्गुणों से बच जाएंगे बहुत ही प्यारा सा मैसेज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज आशा करता हूं आप इसे याद रखिए नोट करके रखिए क्योंकि बार बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं नोट करके इसे सवेरे एक बार याद करिए शाम को एक बार याद करें और उसको एक्टिवेट रखें और भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और आशा करूँगा कि आगे भी आप इस तरह के अपने अनुभव सुनाने के लिए रेडियो मधुबन पर आते रहिए धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया चलिए श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो हरि का नाम जब मेरो मनि काना